अंजु धातु हो गया था हो गया था तंशु चलेगा ऊ कार्य कीर्थ गया, उपदेश जानना गर्त उदित होने से, से कैसा तो लग गया विकल्प से तंच ती पाने के बाद कर्त प्राप्त है क्या उसको बाद करेगा कौन रुदा दिवस नम स्नान तो तो तो तो तो तो का रहेगा न कहा होगा कौन अंतिम कौन है तो के बाद तो नहीं तो हमें में के बाद रहेगा न तो न आगे है? क्या सोच लगे आप स्नान न लोप स्नान न लोपह स्नान नही स्नान न लोपह कितने पदे? दो पद है पहला पद है स्नात पंचमे आगे न लो पे बोले ऊंचा के बोलेंगे स्नान नो पोपहने पर आ न अगरे ज है ती है को जो चोक से गरीच से क्यारो बनेगा तनक ता, ती त है ना अच्छा च त है ज नहीं तंचे नहीं तं से नल पे चौकू चौकू से हो जाएगा कह तनक्ति बनेगा क्या बनेगा तनक्ति तस में क्या बनेगा तंत क्या तंक्ता नहीं तो क्या रूप बनेगा तंत आगे तंचंती आगे तनक्षे बोलो पंचवह पंचम में है ये तो कैसे बोलेगे पंचवह पंचमह लीट में क्या बनेगा पतंच ता बोलो सिप में शेव में, सिप यहाँ थल में विकल्प सिट होगा उदित अनु से ईट पक्ष में ततं थी होगा तो तत्ंग थ प्रकार व में विकल्प सिटी होगा तत्व ततंश व तंशिव फिर मेरे एक बार बोल दो ततंच में बन जाएगा ईट होगा ना नहीं विकल्प से ईट पक्ष में बनेगा तंचिता ईट नहीं करेंगे तो तंगता लिट में ईट पक्ष में तंत्र क्षति ईट नहीं होगा तो तंगक्षति तंग में तो त के बाद क्या बनना है चे गो हो चो जाएगा चोक उसे कहने के बाद नकार के अनुसार परेशान हो जाएगा क्या बनेगा तंक्षति तंक्षति में जो उपधा में क्या बने नहीं उपधा में धातु की धातु के अंतिम वाणी क्या है चौक हो गया कह उसके पूर्ववाणी क्या है कह तंक्षति ईट पक्ष में ती लोट लकार में क्या बनेगा तनक तो बोलो तनक क्या तनचानी चानी पुरा है ये क्या बोलेंगे तन चानी आ, लंग लक में अतनक अतंग अतंग ता, ताम अतंचन तम न नहीं रहेगा पूरा अत ना अत बनेगा आगे इट होगा क्या हाँ बिदरी में क्या बनेगा तंजियात तंचिया में जो सुनाई पड़ता है को किसका है स्नौ का धातु का धातु के यहाँ कहाँ गया स्नान लोप और स्नो में आ का लोप होगा तरह तो से नसुरुप हो तो क्या बनेगा तंचिया तो बोलो कितने तो तो स्थान में आसू टका सका है आशिले में क्या बनेगा उपथ आलोप हो जाएगा किशोत्र से लो अनदेता क्यों बनेगा हाँ बोलो लौंग लकारे में सीच इट ईटाइट लोप हो जाएगा तो क्यारो बनेगा अतचित वृद्धि प्राप्त है से प्राप्त है? तो है नहीं प्राप्त है या नहीं पहले प्राप्त तो है उसका निषेध कौन करेगा तो क्या रूप बनेगा अतं चित बोल आगे अतं चिष्टाम अतं चिष्टाम ईंट जवन नहीं होगा बुद्धि हो जाएगी हाँ ए, इसके रूप लेकर दिखाओ, देखाओ ई नहीं करेंगे पूरा क्या हम्म, हाँ। एक निकम नहीं लेगा क्या अजित है एक में नहीं एक रूप तो पहले बताया था ना नहीं देश से बुद्धि होगी पहले तो बुद्धि का अभाव पक्ष हो गया था यहाँ बुद्धि होगी क्यों नेट निश्चय करता था पहले ईट पक्ष यहाँ ईट नहीं है ईट अभाव पक्ष तो क्या क्यार बनेगा शीत तो बने अतांग ताम ने पर स्विच का लोप हो जाएगा जलो जली तो क्या रो बनेगा अतंग छो दिखा है लाओ दिखा है नहीं क्यों बोलो सो अतंचित, क्षितेंग लकार में ईट होगा ना नहीं ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा अतियत ईट नहीं होगा तो अतंचत वृद्धि होगी है कौन विषय करेगा कर, है बात नहीं क्यों नहीं क्यों आगे पंचों के बाद ओबीजी बाय चलने भाईचालने होकर संगनती विनक्ति विनक्ति बोलो फिर बोला अगेन उत्तम पर क्या बना चीन लेट में क्या बनेगा आगे बोलो बीबी जीथा में फुकंत गुण नहीं होगा बीजाईट से इडादी प्रत्यय गीतबद हो जाएगा तो बीबी जीत आगे लूट में जिता गुण नहीं होगा विजय गीत हो जाएगा विजीता लीट में बीजी लोट में विनक तू बोलो विंगी विंगतम विंगताम हम लौंग में अभिनक, अभिनग, अभिन अभिन अभिनता में असली में लुंग में हम्म विजय टी लगे या तो अभिजीत बोलो आगे जी लिंग में ये हो गया सिस्ली विशेषण सिन्ष्टि बनेगा सिन्नाष्टि आगे तो आने पर नकारक हो जाएगा नशा पदार्थ अनुसार फिर अनुसार से ही परेशान हो जाएगा क्यों यह पर क्या बनेगा सि बोलो आगेष्टिष्टि स्विश लिट में शीशे सीशे सोट आने से याद है क्या याद बड़ो शीस या शीसो बोला बोले शीसोन से अनिटे तो क्या बनेगा ताश में श्रेष्ठा गुना होगा पुगंध लीट लकार में क्या बनेगा शेक्षति कौ कहां से क्षति लोट में हैं? क्या क्या बनेगा माने आगे सिनसंतु आगे क्या सिंडी मानेगा भेदी स्टुत हो जाएगा झलम जैसे ड हो जाएगा सिंडी क्या बनेगा मानेगा आगे सिस्ट सिस्टम सिस्ट सिनी सिन्हासानी सिन्हा हाँ लौंग में हाँ एक पक्ष में सिंधी में डेढ़ ढा लौंग में असिनट असिनट है असिस्टम अशीन हा। ता सन तो hmm, हाँ अगे असीनट असी नट बोलो जोर से सब बोलो क्या कंजू सिंह हाँ शोर से बोलो असी नसी एक क्या बना अशी नसम भिद्री में में, लुंग में क्या सोच लगेगा पुषाद दीदा थे दी थी क्या बनेगा अशी शत बोलो लिंग में Hmm? अशे क्षत फुकंद गुण हो जाएगा साडो क्या बनेगा अशे आगे क्या था है शी दे दिया है पिसली संचूर्ण ने पिनाष्टी बोलो पिनाक्षी पिष्टा पीना पिनस्में लीट मे पिपेश लुट में में लिट मे पुट मे पिन पिछी सन पिंडी पिनसानी पिन लंग में अपिनट अपिनट अपिनट अपिनट अपिनस्ट बिदरी में पिनस्यात स्नम हुआ क्या और पधा में क्या रहेगा धातु के उपदा में क्या रहेगा पहले क्या, बन हाँ, क्या, क्या बने अनुसार किस से क्या कहा गया बना से हाथी में क्या बनेगा लोंग में से अपिशत रिंग में अपिशत भंजो आमर्दने कार्य की सूत्र से भंज हे स्नम होगा नकार क्या लोप हो जाएगा स्नान न लोप क्या बनेगा भानक्ति आगे बोलो भनक् लीट में भंज भंज नाल ब भंज बनेगा क्या बनेगा बंज बोलो हाँ ये धातु अनिट है क्राह दिनों में सिट होगा निषेध करने के सूत्र है उपदेश फिर विकल्प सीट हो जाएगा रित भारद्वाज इट पक्ष में बंजी थेगा तो अथुस में बस मस मीटी होगा नित्य हो गया विकल्प होगा लूट में क्या बनेगा? लीट में भंग क्षति भाग क्या, क्या क्या है गोट गो में भनक तो बोलो लोट वोट तो हैं भंग भंग भी सुनाई पड़ता नहीं भंग भी न नहीं गौ जाएगा क्या बनेगा भंग भी भंगत लंग में अभनक अभनग अगे अभंगताम अभंग अभन अजम क्या बनेगा हाँ बिदरी में असली में लुंग में हाँ ये धातु अन्य टी वृद्धि होगी किस से क्या रूप बनेगा अभाक्षित रूप है क्या हाँ क्या बनेगा अभाक्षित आगे अभांग क्षुंग में अभक्षत ऐक्षत क्या अभंक्षत क्या मैनेगा हाँ बोलो भ के बाद क्या बना है ग आगे क्या था तो है? भुज पालन अव्यवहार ये पालन अव्यवहार भोजन खाने अर्थ में भी है पालन भी है भुनक्ति बनेगा भुनक्ति भुक्त भुंजंती आगे भुनक्षी हाँ लिट में बोलो बाह बोलते ना भू भु। भूजापि भोज बोलो भू भो में, में, भुंकता, में, उत्तम पुष्प में क्या मैं उत्तम अभुन जो है बिदरे में आसन में लूंग लकार में अभंग अभंगित अभाँ, क्या बनेगा अभंगित ये बात बजे बुद्धि हो जाएगी से और सि होगा अभंगित तामे झलझली अभंग ताम अभु अभ न अभो वृद्धि की सूत्र से हुई सिच को ईट हुआ नही से पे में क्या हुआ अस्तित्व तब ईट होगा सिच का की कितने स्थान हुआ छ स्थान में सातान सूच का शोन हुआ छः उत्तम पुरुष में और तीनों प्रथम पुरुष दो मध्यम पुरुष में एक लिंग लकार में अभूख्यत ग नहीं रहेगा भूज था तू भूज है इसका क्या रूप गलत हुआ क्या ना बोला हाँ भुज धातु है ना आ, तो हाँ शायद गलत हुआ लुंग लगा भी गलत हुआ हाँ. अच्छा भुज धातु तो लीट हो गया लूटे में भुकता लीट में भुक्सती लोट में भुनक तो भुंकता तो मनेगा लंग में अभुनक अभुनक बिदल में भुंज्या असली में भुज्या लुंग में अभोक्षित क्या मानेगा बोलो उसको अभोक्षिति अभोक्ता क्या अभोक्ताम अभोक्ताम अभोक्षु ये धातु क्या है भुंज या भुज भुज लिंगलकार में अभोक्षत बोलो भुजो नवने भुज अनवन अवन है रक्षण पालन अनवने कहा था अवन भिन्न अर्थ में अवन से भिन्न अर्थ क्या है पालन से भिन्न अर्थ अव्यवहार भोजन भोजन अर्थ हो जाएगा तो तंगान उत्स आत्मनिपद तो हो जाएगा तो भु, ओदनम भूंगते और अनबने किम महिम भुनगति महिम भुनक्ते में पृथ्वी का पालन करता राजा वो दोनों भूगते का अर्थ भात खाता है तो खाने अर्थ में भू धातु का प्रयोग होगा पाण अर्थ में दोनों में कोई भेद है रूप में भेद है आत्मनिपद किस अर्थ में खाने के लिए आत्मनिपद बोलो अभी भूकते बनेगा क्या बनेगा भूंगते आगे बोलो भुंजाते लिट में बुभुजे बुभुजरे लुट में भुक्ता से लूट में भुंगता भुंजता भुंक्स्व भुंजात भुंग धम, आगे लंग तो, बोलो जाता उत्तम से कह क्या हो गया बिधिर में भुंजित असली में भुक्षिष्ट भुक्षिष्ट ईट होगा हो नहीं होगा गुना होगा लिंग सिंचावा तुम बस क्या बनेगा भूक्षिष्ट बोलो लुंग लकार में अभुज सिचित सिच का लूप हो जाएगा झलु झली क्या बनेगा अभुक्त उभुक् अभुक्षी भुगंत गुण होगा क्या गुण नहीं होगा अभुक लिंग लकार में गुण होगा क्यों नहीं लिंग बात रिंग लगारे में लगेगा गुणा हो जाएगा क्या बनेगा अभोक्ष क्या बनेगा बोलो लिंग स्विचा बात मैंने बदसु किस किस लगा में लगा लुंग में आगे इंधि दीप तो आदि टूडी में कार के उपदेश जमनाशी क्या रहेगा था तू इंधे इंध होने के बाद ये आत्मने आत्मनिपद इंध अगरे तनान लोप बनेगा इंधे धक हो जाएगा झलम झर पहले हो जाएगा जस ततुर फिर धक हो जाएगा झलम झरझरसी इंधे झरझर से बने लोप हो जाएगा क्या बनेगा इंधे बोला के बोला इंधे मध्यम पुरुष के क्वेश्चन क्या बना इंथ से रूपये क्या अच्छा हाँ लीट लकार में इं� क्या बनेगा इंधान चकर इंधान चक्रे आम किस से होगा हाँ बोलो चक्रे चक्रे चक्रे इंधान चक्रेट कितने स्थान पर भाव चर्चा बड़ा कितना ईट नहीं हुआ ये धातु नेटे करा में पहला आता कृषि क्रा आदि से भिन्न ये क्रीम दे है ना कि कौन चकार में क्री है ना क्री होने के कारण ईट नहीं हुआ कहीं चक्कर था चक्री से बना आ, लुट लकार में क्या बनेगा इंधिता लिट में इंधीश्यती इंधी सती लोट में इंधाम बोलो इंधाता लोट में क्या बना क्वेश्चन में इंधई इन इन बनेगा इनधई आगे हाँ मध्यम से को रूप लेकर देखा हो क्या बनेगा तो नहीं तो तो कार नहीं ना तो नाम में तकारा हो गया रूप में क्या आ गया है इंथस क्या है इंत, इंत, इंत इसीलिए पूछा था बोलते समय पता नहीं चलता है हाँ ये ये लोट हो गया लॉन्ग लो कैरे में आठ तो, हो गया आटा गम होगा क्या रू बनेगा ऐंध तो धो कहाँ से आएगा ऐंध अगे ईंधा थाम ऐंध तो ऐंधा इंधा थाम ऐंधम आगे हीद विदरे में इधिया तो आत्मनिपति वे इधी तो बोलो हाँ आशीम बोलो धा सेट सेठ आने के तो सीट क्या सेट है ना क्या बनेगा इंधी शिष्ट क्या बनेगा हाँ बोलो इसको इंधि इंधि सि रूप हाँ लून लकार में क्या मानेगा लिख कर दिखाओ तो प्रथम पुष्कर देखा तो मध्य पुरुष बोल दूर पर उत्तम में लिख लो प्रथम लुषे मध्यम पुष्छन उत्तम क्या बना पुष्क दो मैं दी कहा जाएगा सब कहा जाएगा क्या बनेगा अहिंदिस्ट बोलो अहिंिष्ट लिंग में अहिंदे आगे विध विचारण क्या बनेगा लट लगे मैं बीते बोलो लिटमे बीबे तो बीधे बीधे बीधरे लुटमें क्या बनेगा बेता आसे बोलो लीट में बेत्यते लोट में बिंदता बिंदाता लंग में हैं? अबिंद अबिंद बनेगा बिंद तय दर्जे से तर से बेगल अबिंत बोलो तम असली में बिंदी तिंदी आताम बिंदी रन असली में वित्त शिष्ट पुगंध गुण होगा क्या सो तो लगे हाँ वित्त शिष्ट लुंग लकार में लिंग शिच अवतन से होगा अवित शिचित झलो झली क्या बनेगा अबित्त क्या बनेगा आगे सात कमी में, तो गुण होगा बोल दो रुक रुक रोलोम इतिदा दे वसानी